रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से मथुरानाथ पर कृपा विशेष विशेष पर्वों के दिन श्री रामकृष्ण देव में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव समाधियों का स्वतः उदित होना विशेष विशेष पर्वों के दिन श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन में विभिन्न प्रकार के देव भाव प्रकट होते थे वैष्णवों के पर्व में वैष्णो भाव तथा शाक्तों के पर्व में शक्ति संबंधी भावों का उदय हुआ करता था जैसे श्री दुर्गा पूजन के अवसर पर विशेषकर इस पूजन के अंतर्गत संधि पूजन अष्टमी तथा नवमी के संधि क्षण में होने वाले विशेष पूजन के समय अथवा श्री काली पूजन आदि के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव श्री जगदम्बा के भाव में आविष्ट हो निस्तब्ध हो जाते थे यहाँ तक कि वे कभी कभी वराभय मुद्राधारी भी बन जाते थे जन्माष्टमी आदि पर्व के दिनों में श्री रामकृष्ण एवं श्री राधिका के भाव में आरूढ़ होने के फलस्वरूप उनके शरीर में अश्रुकंप पुलकादि अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते थे साथ ही वे भावाबेश इतने सहज तथा स्वाभाविक रूप से उपस्थित होते थे कि उनको देखकर कभी यह धारणा नहीं होती थी कि, कि किसी प्रकार के विशेष प्रयास से उनका उदय हुआ है बल्कि किसी पर्व के दिन श्री रामकृष्ण देव हम लोगों के साथ विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए इस प्रकार मत हो उठे हैं कि उस दिन ईश्वर की कोई विशेष लीला प्रकट हुई है इस बात को भी वे भूल चुके हैं उस स्थिति से सहसा उनके मन को इन बाह्य विषयों में समेट कर ईश्वर के उस भाव में तन्मय होते देखा गया है मानो किसी ने बलपूर्वक उनको ऐसा किया है कलकत्ते में जब वे श्याम में रहते थे उस समय हमें ऐसे अनेक दृष्टांत देखने को मिले हैं कमरे में बैठे हुए डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार आदि प्रमुख लोगों के साथ वार्तालाप करते हुए श्री दुर्गा पूजन के संधि क्षण में अकस्मात उनको इस प्रकार का भाव भावावेश हो गया उस समय हास्य छटा से समुल्लसित उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल तथा उससे पहले के रुग्णता श्यामल चेहरे को देख यह कौन कह सकता था कि ये वे व्यक्ति हैं यह कहना किसके लिए संभव था कि वे रोगग्रस्त है पूर्वोक्त फलहारणी काली पूजन के दिवस भी श्री रामकृष्ण का भावावेश हो रहा था। कभी वे उल्लसित हो पांच वर्ष के शिशु की तरह माँ का नाम लेकर आनंद से नृत्य कर रहे थे सब लोग मुग्ध होकर उनके मुख माधुर्य को देख रहे थे तथा उस अदृष्ट पूर्व देव मानव के पुणी संग के प्रभाव से कितने ही अद्भुत दिव्य भावों का अनुभव कर रहे थे मां का पूजन समाप्त होने में रात्रि प्राय बीत गई थोड़ा विश्राम करते ही प्रातः काल हो गया सुबह लगभग आठ नौ बजे श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उनके कमरे में जो प्रसादी फल मूल आदि पहुँचाने का प्रबंध है तदनुसार उस समय तक कोई प्रसाद नहीं आया है उन्होंने काली मंदिर के पुजारी अपने भतीजे रामलाल को बुलाकर उसका कारण पूछा किंतु वे कुछ भी नहीं बतला सके उन्होंने कहा सब प्रसाद दफ्तर में खजांची के समीप यथावत भेज दिया गया है वहां से निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार उसका विवरण हो वितरण हो रहा है किंतु यहां का श्री रामकृष्ण देव का प्रसाद अभी तक क्यों नहीं आया यह मैं नहीं कह सकता रामलाल की बातों को सुनकर श्री राम कृष्णदेव कुछ चिंतित हो उठे अभी तक दफ्तर से प्रसाद क्यों नहीं आया सभी से इस बात को पूछने तथा इसकी चर्चा करने लगे इस प्रकार थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि प्रसाद नहीं आया तब चप्पल पहनकर स्वयं ही खजांची के समीप उपस्थित हुए तथा उनसे कहा अरे भाई अपने कमरे को दिखाते हुए वहाँ के लिए निर्धारित प्रसाद अभी तक क्यों नहीं भेजा गया भूल हो गई क्या सदा से जो नियम चला आ रहा है भूल से उसका बंद हो जाना तो ठीक नहीं खजांची कुछ लज्जित होकर बोले अभी तक आपके यहाँ प्रसाद नहीं पहुँचा है बहुत ही अनुचित बात है अभी मैं भेजे दे रहा हूँ स्वामी योगानंद उस समय बालक थे उच्च कुल के सम्भ्रांत सावर्ण चौधरी परिवार में उनका जन्म हुआ था इसलिए उनके हृदय में उनका कुछ अभिमान भी था काली मंदिर के खजांची कर्मचारी पुजारी आदि को वे प्राय मनुष्य ही नहीं समझते थे किंतु श्री रामकृष्ण देव के प्रेम तथा निर्हेतुक कृपा से उनके श्री चरणों में वे अपना मस्तक अर्पित कर चुके थे उनका मकान भी रानी रासमढ़ी के बगीचे के समीप ही था इसलिए श्री रामकृष्ण देव के समीप प्रतिदिन आने जाने की उन्हें विशेष सुविधा थी उनके समीप गए बिना वे रह कैसे सकते थे श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत आकर्षण निर्धारित समय पर बलपूर्वक उन्हें वहाँ खींच ले जाता था भले ही वे श्री राम कृष्ण देव को मानते रहे हों पर काली मंदिर के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना उनके लिए कैसे संभव हो सकता था अतः श्री राम कृष्ण देव के इस कथन पर कि प्रसादी फल मूल क्यों नहीं आया है उन्होंने कह ही डाला यदि नहीं आया तो क्या हुआ ऐसी क्या बड़ी चीज़ है आप तो उन वस्तुओं को हजम भी नहीं कर पाते हैं अतः खाते भी नहीं हैं फिर न भेजने से हानि ही क्या है परंतु श्री देव उनकी बातों की ओर कुछ भी ध्यान न देकर कुछ देर बाद उसका कारण पूछने के लिए जब खजान के समीप स्वयं उपस्थित हुए उस समय योगानंद स्वामी जी यह सोचने लगे क्या आश्चर्य की बात है साधारण फल मूल मिष्ठान आदि के लिए आज ये इतने व्यस्त क्यों हो उठे हैं जिन्हें कभी भी विचलित होते मैंने नहीं देखा आज उन्हें यह क्या हो गया है इस तरह बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उनको जब इसका विशेष का कोई कारण विदित न हो सका तब अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे ठीक है चाहे श्री रामकृष्ण देव हो, या और कोई महान व्यक्ति मनुष्य का वंशगत स्वभाव उसे सर्वदा अपनी ओर आकर्षित करता है वंश परंपरा से चावल केला बांधने वाले पुजारी ब्राह्मण के परिवार में ही तो आखिर उनका जन्म हुआ है अतः कुछ न कुछ उस वंश के प्रभाव का बना रहना स्वाभाविक है इसके सिवा और क्या अन्य गंभीर विषयों में व्यस्त न होते हुए भी इस साधारण विषय के लिए वे इस प्रकार व्यग्र हो उठे हैं अन्यथा स्वयं जिस वस्तु को वे खाते नहीं तथा जो वस्तु उनके किसी भी काम में आने वाली नहीं उसके लिए इतने व्यग्र होने की क्या आवश्यकता है यह वंशगत स्वभाव ही है